कांड में एक सौ इकहत्तर मिल यम माया वशि भिवेश ब्रह्मा यमृष भाति सक बालकांड दोहा एक सौ इकहत्तर के बाद बालकांड दोहा एक सौ इकहत्तर के बाद आप विरच्यु परूपा परे उ जायत ही से जयन रूप जाऊन नृपयन भये बिहाना देखी भवन यतिर जुमा महिमा मन महू अनुमानी, अनुमानी उठ्य उवि जे जानन रानी कानन गयउऊ बाज चढ़ते ही पुर नर नारिन जान उ के गए जाम जुगबू पतियावा घर जुग घर उत्सव बाज बधाबा उपरोहित देखी जब राजा ही देखी जब राजा चकित बिलोक सुमिर सोई बिलोक का जा गये दिन मुनि मुनिपद रह समय जान उपरोत आवा समय आवा मते सब कही समझावा शिव पंचा गुरु भ्रम बस रा चेत वरे बरे तुरत सत सहत वर विप्रकुटुंब समेत शेत शरदचंद्र जी की तो भाई की ये कथा चल रही है राजा प्रताप भानु की राजा प्रताप भानु हुआ पूर्व काल में कभी तो उसने बहुत बड़े राज्य की स्थापना की चक्रवर्ती राजा हो गया उसने बहुत से राजाओं को जीत लिया राजा लोग उसके शत्रु बैर भाव मानने लगे उनमें से एक राजा ने इसके साथ में कपट किया वो युद्ध में हार गया था अपनी राजधानी में भी नहीं गया इसे प्रताप भान से मिला भी नहीं उसमें उसकी अधीनता भी स्वीकार नहीं की युद्ध में मारा भी नहीं गया वो वहां से अपने राज्य से चलकर के वहाँ आया जहाँ प्रताप भान था रहता था उसकी राजधानी के पास जहां बंद था वहां आकर के रहा उसी समय काल केतु नाम का एक निशाचर भी था प्रताप भान ने उस निशाचर के वंश को भी समाप्त कर दिया था तो ये निशाक्षर भी प्रताप भानु का शत्रु था इन दोनों ने मिलकर के राजा को कपट जाल में फांसने का प्रयास किया वो कपट मुन बन गया राजा मर गया खेलने को जब गया तब वहाँ एक सुकर मिला वो सुकर काल नेम था जो कि सुकर का रूप धारण करके राजा को वहां तक ले गया जहाँ वो मुनि कपटवेश बनाए हुए राजा बैठा हुआ था और उसने फिर इनको प्रताप भानु को अनेक प्रकार के चमत्कार की बातें सुना करके अपने जाल में फंसा लिया रात्र में उसने काल की सहायता से राजा को अपने घर राजधानी में भेज दिया और जाकर के उसको सुला दिया अपने राज महल में राजा जाकर के सो सु गया सोते सोते वहां पहुंचा दिया और जैसा कि काल और दोनों का उस राजा का आपस में तय था राजा के जो पुरोहित था उसको काल वहां से घर से उठा लाया और लेकर के उसने वहा जहा कपटी मुन था और पर्वत की गुफा थी वहां पर उसके भीतर दिया स्वयं उसने रूप धारण कर लिया अब वो राजा को जैसे कि योजना बनाई गई थी उसी तरह से तीसरे दिन पुरोहित को राजा से मिलना था तो अब उसके आगे की कथा यहाँ है ये कथा एक दृश्य से महत्वपूर्ण है कई कथाएं इसके पहले आ चुकी जिनमें भगवान के अवतार लेने का हेतु है लेकिन इस कथा में रावण कुंभकर्ण और विभीषण के जन्म लेने का जो हेतु है वो इस कथा में है ये फिर ये प्रताप भान आदव ब्राह्मण होते हैं, इसलिए इस कथा को जहाँ तो जी बताते हैं, उसी के आगे फिर जो कथा शुरू होती है वो रावण के जन्म की कथा प्रारंभ हो जाती है इसलिए अब इस कथा का जो समापन की ओर जा रही अंतिम स्थिति कथा की जो है ये है वो देखते हैं कि रात्रि में जब कपटमुनि ने काल कीर्त की सहायता से राजा को अपने राजभवन में पहुंचा दिया तो क्या घटना घटी कि आप बिरछ उपरोहित रूपा राजा को तो वहाँ अपने राजमहल में पहुंचा दिया और घोड़े को घोशाल में बांध दिया और अपने आप स्वयं जो वो आप बिरछ उपरोहित रूपा और स्वयं वो का रूप धारण करके पुरोहित के घर में जा बसा और जो जोहित असली पुरोहित था राजा का उसको उसने ले जाकर कंदरा में बंद कर दिया जा। परे जाए तो से जे अनुपा और जो उसकी बड़ी सुंदर सेज थी पुरोहित की उसके जाकर के वहीं जाकर के लेट गया तो अब सब लोगों ने समझा कि पुरोहित जो ये यही पुरोहित है वो काल के दिन साचर था सब लोग उसे पुरोहित समझने लगे जागे पर अनभये बिहाना अब राजा जो है वो रात्र में जगा अनभये बिहाना में बिहार भी नहीं हुआ था मैंने सूर्योदय के पहले की पूर्व स्थिति मैंने उसको बिहान कहते हैं तो वो भी नहीं हुआ था मैंने रात ही में राजा वहा से जब उसने आंख खुली तो उसने क्या देखा कि हम वन में नहीं हैं हम तो घर में आ गए हैं तो उसने ये सोचा की लोग ये कहेंगे की ये घर में कैसे आ गया रात में कोई जान भी नहीं पाया घर कैसे पहुँच गया लोग पूछेंगे तो उसकी शंका का निवारण करने के लिए और छिपाने के लिए बात को छिपाने के लिए तो उसने क्या किया <coughs> कि वहां रात में ही अपने घर से उठा देखे भवन हैचर्य उस भवन को देख करके जब अपने राजभवन में आ आगे आश्चर्य हुआ तो उसने <coughs> मुनि महिमा मन मोहमन मानी तो उसने अपने समझाग देखो मुनि वास्तव में बड़ा योगी है बड़ा शक्तिशाली चमत्कारी है उसने हमको रात में कहा से कहा तक पहुँचा दिया तो ऐसे इसमें सोच करके मुनि महिमा मन मोह अनुमानी उठे गवि जय जान नानी वो चाप वहाँ से अपने निकला राजभवन से कोई जान न पावे छिपे छिपे वहाँ से निकल करके गया के गिपे छिपे छिपे हो। उठे वो उठे गवै जय जान न रानी रानी भी नहीं जान पाई कि राजा रात में आ भी गया उठ करके चला भी गया और बाहर जाके क्या किया कानन गयो बाजी चढ़ते ही जिस घोड़े पर चढ़ करके वो पहले पन में गया था पहले दिन उसी तरह से उसी घोड़े को घोशाल में जाकर के लिया फिर उसके ऊपर बैठा और बैठ करके वो बन में निकल गया राज वहां से और पूर्व न जाने के ही वो ऐसे चुपचाप निकल गया कि राज में वो राजा वहां पे नगर में कोई स्त्री पुरुष कोई उसको जान नहीं पाया चुपचाप वन में चला गया और फिर गए जाम जब भूपति आवा और दो घड़ी जब दिन निकल गया मैंने दोपहर के समय फिर राजा वहां से लौट करके नगर में आया अब आया खुलासा पहले तो चुपचाप उसने आकर के घर में लिटा दिया था अब वो बंद से इस प्रकार से कि मनो रात भर बन नहीं रहा है अब सवेरे उठ करके वहां से चला है इसलिए अब वो दोपहर में पहुंच रहा है घर घर उत्सव बाज बधावा अब सब लोग बड़े प्रसन्न हुए रात तक राजा लौटा नहीं तो नगर भर में चिंता हो गई सब लोग दुखी हो गए अब उसको जो सवेरे आया देख कर देखा दिन में तब सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि राजा मरा नहीं जीवित है ऐसे समझकर कि उसको सबका बड़ा आदर किया उन्होंने राजा को ले गए और उत्सव बाजा बजने लगे <coughs> ये तो हो गया उसने राजा इस प्रकार से पहुंच गया अपने घर अब ये क्या घटना घटी ये किसी को बताया नहीं राजा ने कि किस प्रकार कब्टी मुन मिला है और क्या हुआ है उसने मना कर रखा था अगर ये किसी और के कान में बात पड़ी तो सब जितनी योजना है तुम्हारी सब बिगड़ जाएगी इसे छिपा के रखना तो राजा ने उसको सब कुछ छिपा के रखा कपट मुन की किसी की बात उसने बताई नहीं अब उसको उपरोहित देख के जब राजा अब जब उपरोहित को देखा तो चकित विलोक सुमेर सुई अब वो देखने लगा कि अब ये पुरोहित वो हमारा पहले वाला पुरोहित नहीं है अब ये वो जो मुनि मन में मिला था उसी ने पुरोहित का रूप धारण कर लिया होगा ऐसे सोच करके पुरोहित का जब स्मरण आवे तो उसे अपने काम का स्मरण आवे अब उसने कपटी मुनि ने राजा से यह योजना बनाई थी कि देखो तुम जो चाहते हो जैसा वरदान प्राप्त करना चाहते हो वो सब तब पूरा होगा जब तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो अब ब्राह्मणों के बस में करने की योजना थी सर तो आगे की कथा ब्राह्मणों के बस में करने के लिए किस प्रकार से होती है कैसे काम बिगड़ जाता है इस कथा में वैसे तो राजा प्रताप भानु बड़ा धर्मांजा है और बड़ा प्रजा का पालन करने वाला है नीति युक्त जीवन जीने वाला है चक्रवर्ती राजा भी है और ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है लेकिन वो राजा के मन में क्या भाव है ये उस समय पता चलता है जबकि कबट्टी मनुष्य वरदान मांगने के लिए कहता है तब राजा कहता है कि मैं ये वरदान चाहता हूँ कि मैं मेरी आयु हजारों वर्षो की हो जाए और मेरा चक्रवर्ती राज्य हजारों वर्षों तक बना रहे कोई मेरा शत्रु न हो मैं पराजित न हो किसी के मारे में मरूं नहीं इस प्रकार की जो है वो हो उसके मन में कामना है और वो हो उसने कपटी बनने कह दिया ऐसा ही होगा अगर तुम विपरों को अपने बस में कर लो वो तुमको साथ नहीं देते तुम्हारे विरोधी नहीं होते तो दुनिया में कोई भी तुम्हारा न विरोध कर सकता है न शत्रु तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है न तुम्हारा राज्य जा सकता है तुम मर भी नहीं सकते हो तुम मर नहीं सकते उसका वरदान तो हम दे देते हैं लेकिन अब हमारा ब्राह्मण के ऊपर बस नहीं है अगर वो तुम्हें साथ दे दें दुष्ट हो जाएं तो तुम्हारा हमारा वरदान भी वहां काम नहीं करेगा ये उसने बताया अब ये वरदान जो है ये जो उसने मांगा है ये एक प्रकार से विनाश का कारण यही है वैसे तो ये लगेगा कि अगर राजा ने इस प्रकार का वरदान मांगा कि हमारा चक्रवर्ती राज कल्प कल्प तक बना रहे तो इसमें कौन सी खराब बात है हाँ? इसमें कोई दोष नहीं लगता कोई शत्रु हमको पराजित न कर सके कोई हमारे शरीर का विध्वंस न कर सके मार न सके किसी के मारे हम न मरे इस प्रकार के अगर वो राजा चाहता तो इसमें क्या खराबी बात लेकिन यही दोष है अध्यात्म विद्या को समझने के लिए इधर इस बात को सावधानी से समझना पड़ता है। जब तक कि इस अध्यात्म विद्या के रहस्य को न समझें, इसकी गंभीरता को न समझें, तब तक इस प्रकार की बातें जैसे कि राजा के मन में इस प्रकार की कामना है इसमें कोई दोष समझ में नहीं आता लेकिन राजा के बिना प्रताप भानु के विनाश का कारण यही उसका वरदान ही बन गया अगर वहाँ कपटबोनी मिल भी गया था अगर उससे ये कहता प्रताप महान की मुझे हजारों वर्षों का राज्य नहीं चाहिए आप जैसे सिद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष हैं उसी प्रकार का ज्ञान उसी प्रकार की भगवान में हमें भक्ति दीजिए तो कपटिमुन इसको किसी प्रकार से फंसा नहीं सकता था जहां इसने ये कहा कि हम किसी के मारे न मरे हमारा चक्रवर्ती राज कल्पकल्प तक बना रहे तब तो बस इस प्रकार की अपने शरीराभिमान की शरीर को सदा बने रखने की और शारीरिक सुख के लिए एक इस प्रकार का चक्रवर्ती राज्य बने रखने की उसके मन में जो इच्छा हुई वही उसके विनाश का कारण हो जाती है इसलिए अध्यात्म शास्त्र कहता है कि पहली शिक्षा समझो चाहे प्रमुख शिक्षा रखो मुख्य बात यह है कि देहाभिमान छोड़ो आत्मज्ञान प्राप्त करो इसी में अपना कल्याण है देहाभिमान रहता है तो व्यक्ति का संसार में कल्याण नहीं है वो कहीं न कहीं दुख क्लेश में पड़ेगा समस्या में कहीं न कहीं फेगा जब तक देहाभिमान है और संसार में आ सकती है और शरीर में आ सकती है परिवार में आ सकती है धन में आ सकती है भौतिक वस्तुओं में आ सकती है भौतिक समृद्ध में महिमा दिखाई देती है और उसी में आ सकती है तब तक व्यक्ति संकट से बच नहीं सकता समस्याओं से बच नहीं सकता संसार में कोई ऐसा तरीका नहीं कि व्यक्ति अपने दुखों से विनाश से चिंता से भय से बच जाए खूब ये विचार करके एक बार नहीं हजारों बार देख लिया गया सब ने खूब परीक्षण करके देख लिया आज तक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि इस भौतिक समृद्ध में आसक्त रहता हुआ समस्त चिंताओं भय कलेषों से मुक्त हो जाता उसका समाधान क्या है बस यही है कि इस बात को समझें कि ये शरीर हम नहीं है और शरीर नित्य रहने वाला भी नहीं है ये हो सकता है कि 50-60 वर्ष रहे 100 वर्ष रहे ये भी हो सकता है कि 200 वर्ष रहे 500 वर्ष रहे हजार वर्ष रहे लेकिन शरीर शरीर है और ये नाशवान है नास अवश्य होगा कोई व्यक्ति जो है वो अपनी आयुष सौ वर्ष सबा वर्ष डेढ़ वर्ष कर ले किसी प्रकार की युक्ति से बड़ी शरीर की सेवा करे सब उसकी व्यवस्था रखे खाने पीने में संयम में बहुत से रहे तो हो सकता है कि और लोगों की आयु 70 अस्सी वर्ष की होती है उसकी सौ डेढ़ सौ वर्ष हो जाए 200 वर्ष हो जाए हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता कि उतनी आयु के बाद में भी वृद्धावस्था आएगी नहीं दुर्बलता आएगी नहीं शरीर उसमें मरेगा नहीं ये नहीं होता वो तो सप्ताह सब इसी प्रकार से शरीर का विनाश नहीं होना, होना है और अगर फिर उसके शरीर में किसी व्यक्ति का तादाद में हुआ आसक्ति हुई तो बस उस आसक्ति के कारण से वो दुखी भी होगा इन्हीं आसक्तियों के कारण से शारीरिक का आसक्ति के कारण से और अपने बाही भौतिक समृद्धि या परिवार आदि की आसक्ति के कारण से फिर व्यक्ति बहुत से अनुचित कार्य भी करता है जो नहीं करना चाहिए वो करता अनैतिक कार्य अधार्मिक कार्य यही इसकी उससे करवा लेते हैं और फिर उनके कारण से फिर उस व्यक्ति का भौ, भौतिक बहुत भौ समृद्धि हुई हो किसी पुण्य के कारण से तो फिर वो पाप कर्म करता है और उसका फिर विनाश भी होता है ये क्रम इस प्रकार से भौतिक जगत में उत्थान पतन का चलता रहता है कभी कभी इस कथा को लोग पढ़ते हैं देखते हैं तो ये लगता है कि राजा का तो कोई दोस्त नहीं था उसको कपटमुनी ने फांस करके इस प्रकार से विपरों से साथ दिलवा दिया भला प्रताप भान को क्या दोष था तो ये प्रताप भान का दोष लौकिक दृश्य समझ में नहीं आता उन लोगों को समझ में नहीं आता जिनको देहावी मान होना देह में आह बुद्धि होना उसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता जो लोग ये समझते हैं कि शरीर में हमारा आह भाव तो क्या है तो सबको हमको भी है ये कोई पाप थोड़ा है वह तो अच्छा है कोई तो अच्छा खराब बात थोड़ी है अगर कोई चाहता कि हम एक कल्प तक जीते रहे दस हजार बीस हजार पचास हजार जीते रहे तो इसमें जीते रहने को इच्छा करता है तो जीते रहने की इच्छा का अधिकार सब व्यक्तियों को है अधिकार है उसमें क्या है इच्छा कर सकता है? ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों को प्रताप भान की कथा में दोष नहीं दिखाई देता लेकिन इसमें दोष है शास्त्र यही बताता कि यही दोष है व्यक्ति का अब उसके कारण से अब देखते हैं आगे जो उपरोहित की कथा किस प्रकार से बढ़ती क्या क्या होता है फिर जुब नीसरे दिन ती, दिन दिन कहते हैं कि कि उसने कहा था कि हम तीसरे तुम्हारा पुरोहित का रूप धारण करके तुमसे मिलेंगे तब तुम समझ लेना कि वही जो योजना बनाई गई है उसी का कार्य होगा और फिर हम उसी प्रकार ऐसी सब व्यवस्था करेंगे कपटी मुनिपद रीनी और वो बराबर तीन दिन तक राजा प्रताप उसके कपट कपटी बुनकर याद किया करे कि तीसरा दिन आवे और पुरोहित का धारण करके जब वो आवे तब आगे का कार्यक्रम चले समय जान वो तो आवा समय जान मैंने तीसरा दिन जब हो गया तब तो पुरोहित का वही वो, वो जो काल के निशाचर था वही पुरोहित का रूप धारण किया था वो निशाचर राजा के सामने आया पुरोहित का रूप धारण करके तो नही मते सब कहीं समझावा तो फिर उसने उसने राजा को सब एकांत स्थान में ले जा करके सब उसको समझाया कि देखो हम तुमसे तीन दिन पहले मिले थे और तुमसे बताया था कि मैं पुरोहित का रूप धारण करके आऊंगा तब उसके बाद मित्रों को सबको बुला करके उनको सबको भोजन कराना है मैं सबके भोजन बनाऊंगा ये सब बात उसने पुरोहित ने बताई तब तो राजा समझ गया कि हाँ अब वो ही कपट मुनि जो है वो हो अभी पुरोहित का रूप धारण करके आ गया है तो उसके ऊपर बराबर विश्वास करता चला जाता है तो कहते है, न पहर से वो पहचाने गुरु और भ्रम बस रहा नचे तो, राजा जो है वो हो बस प्रसन्न हो गया कहा कि बस अब काम बन गया अब तो इसके माने जितनी बात उसने कही थी मुनि ने वो सब बात सत्य होती जा रही है अब पुरोहित का रूप धारण करके जब यहाँ आई गया है तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस कपटी मुन को ही उसने अपना गुरु मान रखा था इसलिए उसको कपटी मुन को कहता है कि हमारा गुरु आ गया और बहुत प्रसन्न है गुरु को देख करके और ब्रह्म बस रहा नचेत ब्रह्म बस माने वो उसने ऐसी बुद्धि कर दी थी कपटी मुनि ने इसकी कि इसने कहीं बताया नहीं छिपाई रखा और वो भ्रम में ही पड़ा रहा वो उसको कपटी मुन को कपट ही मुन समझता रहा वो वास्तविक मुन समझता रहा और उसके कपट को वो समझ नहीं सका अब राजा ने देखो राजा का जो ये अभी तक राजा का विजय प्राप्त हुई चक्रवर्ती राजा बन गया और सब कार्य अभी तक जो कुछ करता रहा तो प्रताप भान अपने मंत्री जिसका के नाम धर्मरुचि था उसकी सहायता से ये करता रहा और उसके जो जो तरीके उसने बताए उस, उस तरीके से ये अपना कार्य करता रहा तो राजा को सफलता मिलती रही लेकिन जब ये बन में गया शिकार खेलने के लिए तो वहां मंत्री उसके साथ में नहीं था धर्म रुचि मंत्री के माने अब उसका धर्म उसके साथ में नहीं था वहां जब बन में गया कपटी मुनि मिला धर्म अगर साथ में होता तो इसको समझा देता कि देखो ये ये कोई वास्तव में मुनि नहीं मालूम होता है ये जरूर कपटी है ये जान सकता था मंत्री लेकिन राजा के मन में इतनी बुद्धि नहीं आई कि ये जो है ये कपटी मुनि है <coughs> कपटी मोनि ने बताया कि जब से सृष्टि हुई है तब से मैं यही शरीर धारण किए अब तक चला रहा हूं। जाने कितने कल्प बीत गए लेकिन फिर देखो मैं वैसा ही बैसा अभी तक एक ही शरीर में एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में नहीं जाता इसलिए मेरा नाम एक तनु है चला जाने भी मान लिया भा कैसा योगी है देखो ऐसा एक तनु है कितने दिन तक इसका योगी भी बीत गए तब से वही शरीर चला रहा है विश्वास कर लिया अगर मंत्री होता तो बता देता कि महाराज ये ऐसा तो कभी होता नहीं कि एक शरीर धारण किए व्यक्ति हमेशा कलकों तक बना रहे ऐसा नहीं हो सकता ये तो शरीर तो नासमान है अगर ये इस प्रकार से बोल रहा है तो जरूर इसमें कोई गड़बड़ मामला है अब मंत्री के अभाव में इस प्रकार और उसने भी क्या बता दिया कपटी में प्रतापो तो किसी को बताना नहीं बताने के से के, के भी राजा ने मंत्री को नहीं बताया कि मैं कल यहाँ गया तो ऐसा ऐसा बड़ा सिद्ध मुनि मुझे मिल गया और मुझको इस, इस प्रकार से उसने कहा है कि हम तुमको अजर अमर कर दें कि तमाम जिस प्रकार से तुम कल को तुम्हारा राज्य बना रहेगा ऐसा बढ़िया एक मुनि मिल गया हमको वो भी उसने नहीं बताया उसके मंत्री को मंत्री को लौट करके भी बता देता कि इस, इस प्रकार का हुआ तो मंत्री जो है वो सावधान होकर के राजा को बताता कि कहीं आज तक इतिहास में शास्त्र में कहीं इस प्रकार का नहीं है कि जैसा तुम्हें तो ये मुनि मिली गया न ऐसा कोई मुनि होता है और ना इस प्रकार का कोई तुम्हें वरदान देने की संभावना है इसमें कहीं गड़बड़ी हो सकती है फिर बता देता लेकिन या फिर उसने नहीं बताया छिपाए रखा और छिपाए रखने में अब वो अपने भ्रम में है किस भ्रम में है कि मेरा शरीर तो अब अजर अमर हो गया अब तो बस ये पुरोहित रूप धारण करके वो कपट आ गया जैसे वो एक तनु है ऐसे हमको भी एक तनु बना देगा जैसा उसका गुरु एक तनु है सदा से एक शरीर धारण किए हुए, तो चाहता कि हमारा भी शरीर एक तनु हो जाए हमेशा बड़ा इसी प्रकार का बना रहे <coughs> बस उसको पुरोहित के मिलने के बाद में फिर वो <coughs> राजा क्या करता जैसे की पहले से योजना तय थी <coughs> उसी प्रकार से उसको बड़े भर उसने उसने विप्र विप्रों को आमंत्रण दिया भोजन के लिए सबको बुलाया सब न, दस हजार विप्रों को खाने के लिए उसने निमंत्रण कर दिया और कुटुंब समेत जैसे पहले उसने बताया था कपटी मुन ने उसी प्रकार से परिवार सहित दस हजार विप्रो को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया अब इसके बाद क्या होता है देखो बनाई उप रोहितार बिधि गाई माया मैं नसोईन बहु बिधि विविध मृगन कर आमिष राधा तेई महु विप्र सुखल साधा भोजन कहूं सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए परसनु सनु लाग मही पाला है आकाश बाणी ते कालाप्रवृंद काला। उठू उठिग्रह जाहू है बड़ी हानि अन्य जन खाओ भयोरसोयी भूसुरसु शब्दजूठे मन विश्वासु भूप विकलमति मोह भुलानी भावी वसनयाव मुखबानी भोले विप्रसकोपतव नई कछुकीन विचार जाए निशाचर हो नृपा मूल सहित परिवार, परिवार। रामचंद्र की जय पवन सुत की जय भाई सब संतन की जय उपरो जीवनार बनाई अब उसने उपरोहित ने भोजन तैयार किया खाना बनाया उसने और छरस चार विधि विद्रुति गाई चरस चार के माने छह स्वाद वाले और चार विद माने चबा के खाने वाले चूस के खाने वाले तैयारी चार प्रकार के भोजन और वो भी स्वाद में छह प्रकार के मैंने नाना प्रकार के भोजन बना करके उसने तैयार कर दिए माया में मैं की रसोई लेकिन उसकी साफ साफ रसोई जो है वो माया में थी <coughs> माया में उसके भीतर क्या है ये कोई देख करके जान ना पावे इस प्रकार के तैयार किया की कि भीतर कुछ है उसमें भरा हुआ ऊपर से तो कुछ दिखाई देता है इस प्रकार से बना के तैयार की और बंजन बहुगन शकैन कोई और इतने नाना प्रकार के भोजन बना करके तैयार कर, कर दिए बहुत स्वादिष्ट भोजन कि उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता विभिन्न मृग मान पशु बहुत से पशुओं का भी भोजन बना दिया उसने पशुओं का मांस भर करके ऊपर से लपेट करके बेसन आटा पकौड़े बना करके सब तैयार कर दिया उसने खा तैयार हो गया उसके बाद होते तो ही मो विप्र मांस खल सांधा और पशुओं के मांस के साथ में उसी ने उसके भीतर जो है वो विप्रो का मांस भी भर दिया और भर करके उसने जो है भोजन तैयार कर दिया भोजन कहूं सब विप्र बुलाए और जो भोजन के लिए दस हजार विप्र जितने आए थे उनको सबको बैठाला खाने के लिए और पद पखार सादर बैठाए सबके पैर धोधो करके राजा ने सबको पंक्तिबद्ध बैठा दिया और सबको भोजन उसने परोसा और परोसन जब लाग पाला पहले ये तय हुआ था उसने कपटी मुन ने कहा था कि हम भोजन बनाएंगे और तुम परोसोगे तो बस वो तो अपनी रसोई में घुसा हुआ था कपटी वो कपटी मन क्या तो वो वहां भोजन इसने माया में भोजन बना रखे थे और ये राजा उसको परोसने के लिए उन सब भोजनों को उनको खिलाने के लिए बैठा ला तब धो करके सबको परोसने लगा तो जब परोसने लगा तो भय आकाशवाणी तो काला जहाँ वो आया इनके सबके सामने तो आकाशवाणी हुई उसमें आकाशवाणी में क्या हुआ की विप्रबंध उठ उठ रह जाओ की हे विप्रोक तुम सब लोग घर के अपने अपने जाओ इस भोजन को खाना नहीं कि तुम्हारे खाने लायक नहीं है बड़े हानि अन्य खाऊ इसको अन्य खाने में बहुत हानि है तुम इसको मत खाना जाओ खा इसको छोड़ करके तो भय रसोई भूषण मासु आकाशवाणी ये भी हुई की देखो ब्राह्मण इनमें ब्राह्मणों का मांस इस भोजन में मिला हुआ है इसलिए तुम उठ करके जाओ शब्द जो मान विश्वास और सब ब्राह्मण लोग इसको विश्वास मान करके उठकर चले आकाशवाणी हो रही तो सत्य ही बात है ये भोजन खाने लायक नहीं ऐसे मान करके उठ खड़े हो गए और मोही भुला, भुला अब राजा बहुत व्याकुल हुआ उसे लगा कि अब तो विप्र नाराज हो गए जिनको प्रसन्न करने के लिए हमने भोजन के लिए बुलाया था वही सब विप्र दस दस विप्र सब ये है अब हम किसको किसको मनाएंगे किसको किसको क्या समझाएंगे ये कहकर के बुद्ध बुद्धि जी उसकी राजा तो ने भी आकाशवाणी सुनी हुई की इसमें तो ब्राह्मणों का मांस भोजन में मिला हुआ है तो अब राजा की ये समझ में आया कि मांस विपरों का मांस कहाँ से आ गया ये पशुओं का मांस भोजन में कहा से आ गया ये तो विपरों के योग्य पुरोहित ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया होगा ये बात वो सोच ही रहा था उस समय राजा सहसा एकदम से बुद्धि उसकी काम कर जाती तो वो भी ब्राह्मणों से हाथ जोड़ लेता कहता हम कपड़ जाल में फंस गए हैं इसमें हमारा दोष नहीं है किसी ने इस प्रकार से हमारे साथ में छल किया उसने इस प्रकार से बना दिया है ये बोल देता सब विपरों से तो शायद विपरों को समझ में आ जाती लेकिन वो बोल भी नहीं पाया तो इससे राजा चुप रहा इससे भी विपरों ने समझा कि राजा ने वास्तव में हमारे लिए ये मानस ब्राह्मणों का मान सही हमको ये खिलाना चाहता है इसलिए देखो अब चुप है बोल भी नहीं रहा है कुछ तब तो बस बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकी कर क्रोध करके उनसे कहा तो ब्राह्मण का भोजन हमको से तुम खिलाना चाहते थे ये तो बहुत तुमने किया ये तुम्हारे धर्म की विपरीत बात है ये तो जाए निशाचर हो नृप मूल सहीद परिवार हम तुमको छाप देते है तुम जा करके निशाचर होगा अरे शरीर को छोड़ोगे तो उसके बाद में तुम अगले जन्म में निशाचर हो गए तुमने तो बड़े ही मूर्ता का काम किया और परिवार सहित तो निशाक्षर हो जाते तो लोग जाकर के पैदा हो गए जितना परिवार था ये आगे बताते हैं कि देखो उसी प्रकार के ब्राह्मणों का जैसा साथ हुआ उसी प्रकार से संघटना घटी यहां पर भी एक बार फिर आता है बात प्रश्न ये शंका बात आती है कि इसमें तो राजा का कोई दोष नहीं था कोई राजा ने जानबूझ करके इन सबको तो कोई थोड़े ही मांस खिलाना चाहता था फिर भी राजा को ये साप ने क्यों दे दिया विप्रों ने गलती इस प्रकार की कि तो ये बात भी है कि विप्रों ने गलती की ये मानते हैं तुलसीदास जी भी मानते हैं कि विप्रों ने इस प्रकार की गलती की लेकिन समस्या ये थी कि ऐसा जो हुआ कि विपरों ने साप दिया वो क्यों दिया कि भावी बस नया मुखमानी जो भावी बस जो शब्द है ये यह यहाँ इस अवसर पर जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं उनका समाधान यही है भावी बस के माने चूंकि राजा की बुद्धि देहाभिमान की थी सदा इस प्रकार से अपना इतना जीवन रखना चाहता था तो जैसी उसकी बुद्धि थी जिस प्रकार का उसका स्तर था उसके परिणाम स्वरूप उसका यही होना था उसे निशाचर होना था इसमें एक मूड शब्द और निशाचर शब्द ये दोनों का संबंध देहाभिमान से है इसमें जो बोल दिया कि जायर हो नज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते ये मूड़ क्या है देखो सर, ये वैसे तो लगे मूर्ख आदमी को मूड कह दिया लेकिन शास्त्रों में सब शब्द जो है अपने अपने स्थान पर परिभाषित शब्द है उनकी परिभाषाएं अपनी है उन्हीं के स्थान पर उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है मूढ़ शब्द जहाँ कहीं अपने शास्त्रों में आता है उन व्यक्तियों के लिए आता है जो न तो ये जानते हैं कि हम सचिदानंद स्वरूप आत्मा हैं और न यही जानते हैं कि हम वो जीव हैं जो इस शरीर में बास कर रहे हैं पहले से शरीर में थे पहले थे शरीर में इसमें समय है और ये शरीर छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा ये भी ज्ञान नहीं क्या समझते हैं कि ये शरीर के आदि से ही हमारा आदि है शरीर के अंत से ही हमारा अंत है और जो कुछ हम है ये शरीर है इसका नाम मूल गीता में भी मूल शब्द कई बार आया अब जहां कहीं आया हो ये परिभाषा वहां लगा के देख लेना बिल्कुल फिट बैठेगी <coughs> और यह शंकराचार्य ने मूल की परिभाषा विवेक चुड़ाम में दी भी है एक श्लोक में शंकराचार्य ने तीन शब्दों की परिभाषाएं दी मूड़ विद्वान महात्मा मूल तो व्यक्ति है वो जो देहाभिमानी है विद्वान वो है जो जीव भाव है और आत्मज्ञानी जो है वो महात्मा है ये पारिभाषिक शब्द तीनों हैं। तुलसीदास तो जी को सब इन शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली का सबका ज्ञान है बहुत सावधानी से उनको प्रयोग में लाते रहते हैं इसलिए कहते हैं कि तो राजा को कहते हैं तो मूड़ तो मूल के माने केवल इतना ही नहीं है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो बेवकूफ हो प्रकार मूल के माने ये इसका है कि तुम देहाभिमानी देहाभिमानी व्यक्ति ही इस प्रकार के कार्य कर सकता है मूर्खता के कार्य <coughs> बहुत बार जो व्यक्ति अधर्म में प्रवृत्त होता है अनित में प्रवृत्त होता है या अपने शरीर का अहंकार दिखाता है या धन का अहंकार दिखाता है उसका कारण ये है कि वो शरीर अभिमानी है तो शरीर के समतुल्य अधर्म पाप दुख ये उसी के समतुल्य है यदि शरीर में किसी को अहम भाव न हो अपने आप को जीव भाव समझे और जाने के शरीर के बाद में भी हमारा जीवन है और वो जीवन जो अगले जीवन का होगा वो हमारे कर्मानुसार होगा शुभ कर्मों के अनुसार होगा तो उच्च जीवन होगा अशुभ कर्म करेंगे पाप कर्म करेंगे तो अधोगति होगी ये बात व्यक्ति के पक्की बैठी हो मन में तो फिर वो अधर्म कर ही नहीं सकता अनैतिक आचरण कर ही नहीं सकता वो सदा ही धर्म और सामान्य धर्म और उसी में स्थित रहेगा धर्म को छोड़ेगा नहीं इसलिए जहां कहीं भी आप देखें कि लोग दुराचार भ्रष्टाचार में प्रवरते हैं आप परीक्षा करके देख लो वो बिल्कुल देहाभिमानी होंगे उनसे कहो कि भाई शरीर छोड़ करके तुम्हें नरक भी जाना पड़ सकता है स्वर्ग भी जाना क्यों हो सकता है अरे किसने स्वर्ग देखा किसने देखा ये उनका उत्तर होगा उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं आप कहोगे स्वर्ग के मानने से क्या जरूरत फायदा क्या फायदा यह कि अगर सर्वनर की बात आपकी समझ में आ गई तो इसके माने यह है कि आप अधर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते अधर्म से आपका बचाव यह हो जाएगा ये इतना ही ज्ञान अगर इतना भी ज्ञान नहीं है कि दूसरा जन्म भी हो सकता है शरीर छोड़ने के बाद में स्वर्ण जा सकते हैं तो आप फिर अधर्म से बच नहीं सकते इतना संसार के भौतिक वस्तुओं का आकर्षण इतना होगा कि आप पाप कर्म के द्वारा उन्हें प्राप्त करना चाहेंगे भोगना चाहेंगे और आप जो है वो हो उसमें फिर आपका विनाश हो जाएगा <coughs> तो ये जो घोर ज्ञानी में जो अपने आप को शरीर समझता है पाप कर्म आदमी प्रवृत्त रहता है ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वरूप उसका शरीर अभिमानी हो और विषयों में के भोग से ही अपने जीवन को श्रेष्ठ समझने वाला हो और उन विषय भोगों को भी <coughs> बिना इस बात का ध्यान रखे हुए कि अन्य लोगों को हमारे कारण से हानि हो रही कि लाभ हो रहा है कष्ट हो रहा है कि नहीं कष्ट हो रहा है इस बात की कोई चिंता न करे बल्कि दूसरे लोगों को हानि होती तो होती रहे उनको दुख होता है तो होता रहे वो अपने भोगों से इंद्रिय भोगों के सुखों से ही उसका प्रयोजन होता है ऐसा व्यक्ति निशाचर कहलाता ये निशाचर की परिभाषा निशाचर भी मनुष्य ही है निशाक्षर के माने कोई एक गाय बैल बकरी जैसा कोई एक अलग प्रकार का कोई प्राणी या जंतु नहीं है जिसे निशाचर कहते हैं मनुष्य ही निशाचर है जिसमें कि वो अपने इंद्रिय भोगों में ऐसे प्रवृत्त होता है कि नीत और धर्म से उसका कोई मतलब नहीं और दूसरे लोगों को हमारे कारण से सुख दुख क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं केवल अपने शरीर से और अपने भोगों से मतलब है इस व्यक्ति को कहते हैं ये असुर है निशाचर है। तो ये कहा कि तुम्हारी स्थिति इसी प्रकार की है इसलिए तुम जाकर के निसाचर हो तुम शरीराधिमानी हो और तुम जो है विचार करने में असमर्थ हो आगे की बातों की इस बात को नहीं समझ सकते तुम शरीर के आगे ये नहीं समझ सकते शरीर के छोड़ने के बाद में जीव भी होता है आत्मा भी होती है उसका तुम्हें मतलब नहीं मान लो उसके पीछे इस प्रकार की भावना भी कि तुम्हे ये कथा के पीछे ये भाव विद्यमान है कि राजा को ये पता नहीं ये शरीर ही सब कुछ नहीं है ये शरीर धारण करे रहो दस हजार बीस हजार वर्ष तक तो क्या फायदा इसका ऐसी मूर्खता करने से क्या जल्दी जल्दी शरीर भाव से छुटकारा हो ऐसी स्थिति आ जाए कि ये गंदा संदा शरीर बार बार धारण न करना पड़े इससे छुटकारा हो जाए तो ये ज्ञान की बात तब होती जाकर और ऐसा ज्ञान नहीं है तो मुड़ता ही है पर तुम्हें तो साचा होगा आगे देखिए छत्र बंधु तय भी प्रबुलाई ढालय लिए सहित समुदायी ईश्वर राखा धर्म हमारा जयस तय समेत परिवारा संबत मध्य नाश तबू जलदाता नर हई कुल नृपून श्राप भी कलय ती सायोरि गिराय कासा। ते तो ना। ना भूप का विप्रभु श्राप विचारिणीनाइ्यपराध भूपकछुकी चकित विप्रसव सुनि बबानी भूप गय भोजन खानी तह नसन नहीं बिप्रा रेऊ राव मन सोचय पारा सब प्रसंग मही सुरन सुनाई प्रसिद्ध परेऊ अवनीय अकुलाई. भूपत भावी मिटय नई जदबिन दूषण तो किए श्राप यति घोर श्राप यति घोर झुऋषियामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भोलो भय सब संतन की जय सभी शास्त्र जो है वो हो, उस तरफ हमारा ध्यान ले जाते हैं जिधर प्राय ध्यान हमारा जाता नहीं उस तरफ ले जाते हैं जैसे हमारा जो मनोविज्ञान है जैसी मानसिक हमारी दशाएं होती हैं, जैसी मानसिक स्थितियां होती हैं विचार होते हैं धारणाएं होती हैं संस्कार जैसे होते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार और जीवन परिणाम सुख दुख उसी के अनुसार ही होते रहते हैं व्यक्ति इस बात को न समझ करके जो कुछ भी समस्याएं आती हैं परेशानियां आती हैं उसके लिए अपने से भिन्न बाहर किसी न किसी को इसका कारण वस्तु को व्यक्ति को परिस्थितियों को उनका कारण मानता रहता है ये व्यक्ति की नासमझ व्यक्ति की बात ये है तो ये शास्त्र हमारा ध्यान अपने भीतर अपनी ओर ले जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति के पास कुछ पैसा है और उस पैसे का वो प्रदर्शन करता है अब उसे ये पता रही कि हम क्या कर रहे हैं इसमें क्या दोष है वो समझे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक व्यक्ति के पास एक हजार रुपए थे तब तो वो खर्च तो न करे एक हजार रुपए लेकिन जहां देखो जहां खर्च निकाले खर खर खर खर खर कर गिनेदल लिए गया जहां कहीं दूसरी जगह पहुंचा निकाले खर खर खर कर एक हजार गिने जेल बदल लिये वो संजय देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग बाग देखते हो कि इनके साथ एक, एक हजार रुपए इनके पास है इनके पास जब बराबर एक हजार रुपए जेब में डाले रहते हैं बड़े इनके पैसे वाले हैं बहुत पैसे वाले हैं तो आपने इस अभिमान को वो प्रदर्शित करता हुआ इस प्रकार से करता था अब उसे पता नहीं इसका कि इसका परिणाम क्या होगा वो समझ सकता कोई जानता की हम इतना दिखा रहे हैं लोग बाग धनी तो समझेंगे इसके आगे उसकी बुद्धि नहीं लेकिन होता क्या है की जब देखते हैं उनमें से कोई व्यक्ति देख लेता है कि पास एक रुपए है जहां वो गया टिकट लेने के लिए गया कहीं और किसी प्रकार के कहीं स्टेशन हुआ और उसके पीछे जा रहा है कि इसके पास जेब में एक हजार रूपये पड़े हैं बस उसने उसमें जाकर जेब से निकाल लिए एक काट लिए निकाल लिए ये उठा लिए कुछ कर लिए इस प्रकार से जहां मौका पाया ले लिए और जहां उसने रुपए ले लिए अब वो चलाना मेरे पेपर चले गए मेरे पेपर चले गए और बड़े चोर है सरकार देखती नहीं पुलिस देखती नहीं अब ये सब इस प्रकार करेगा लेकिन उसे ये बात नहीं याद आएगी कि मैं एक हजार क्यों निकाल निकाल करके बार बार गिरता था दिखाता था अपना कोई दोष नहीं दिखाते रहे दूसरे का दोष है दूसरे निकाल क्यों लिए शास्त्र इसी तरह ध्यान दिलाते रहते हैं कहते हैं कि देखो कहा अपना दोष है इस बात को समझो ये उदाहरण एक प्रकार का अनेक प्रकार की इसी प्रकार की बातें हैं जो कि आप स्वयं विचार करेंगे धीरे धीरे तो पता लगेगी कि जो अपने साथ दुर्घटनाएं घटती है बहुत से अपने साथ में समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका कारण इसी प्रकार का कुछ न कुछ होता है ये अपना देहाभिमान प्रकट करना धन का अभिमान प्रकट करना पद का अभिमान प्रकट करना ये इन वस्तुओं का होना उतना खराब नहीं है जितना कि इनका लोगों को दिखाना और उसके लिए अभिमान प्रदर्शित करना शरीरधारी तो सब हैं, लेकिन कोई व्यक्ति शरीरधारी होकर शरीर का तो अभिमान रखेगा तो उसका दोष हो गया उसमें और उसका उसके कारण से विनाश होगा दूसरा व्यक्ति भी शरीरधारी है लेकिन शरीर शरीराभिमन नहीं जीव भाव में आत्मभाव में है तो उसके लिए वही शरीर समस्या उत्पन्न नहीं करेगा समस्याएं उत्पन्न कहां से होती हैं व्यक्ति की मानसिक दशा विशेष से अब मूल व्यक्ति कौन है जो कितनी बात को नहीं समझता वो तो मूड लेकिन मूल व्यक्ति अपने मूल थोड़ा समझेगा वो तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझेगा में क्या गलती की अगर वो बार बार हजार रुपए गिनता था दिखाता था लोगों को तो कहे भाई अपने पास हजार रुपए तो गिनना ही पड़ेगी हजार के हजार भी हैं कि नहीं नौ तो नहीं रह गए घट तो नहीं गए उसमें तो बार बार देखना ही पड़ेंगे वो इस प्रकार से बोलेगा अपने, अपना हम अपने रुपया गिनना है इसमें क्या दोष है लेकिन दोष है उसमें उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता इसलिए अब यहां पर ये उसी उसी प्रकार के उसको भाव को दिखाने के लिए कथा एक उदाहरण है कि देखो किस प्रकार से प्रतापान कैसे अपना विनाश अपने आप ही कर लेता है ये <coughs> वे विपर लोग ये बोले शाप देने वाले की छत्र बंधु ते विप्र बुलाई घाले लिए शहीद समुदाय छत्रबंधु तुमने विपरों को बुला करके घाले लिए शहीद समुदाय सार विपरों को तुम तो सबका विनाश करने को तैयार हो गए थे सब ब्राह्मणों का ब्राह्मण नाश करने के लिए तुम तो तैयार हो गए थे एक शब्द यहाँ जो छत्र बंधु है ये यहाँ प्रयोग में आया है ये ध्यान देने का है आजकल लोग इस प्रकार ध्यान नहीं देते इसके ऊपर छत्र के माने छत्री है, और छत्र बंध को माने तुम छत्रिय नहीं हो छत्रियों के बंध हो ऐसे ही छादो उपनिषद में एक शब्द आता है विप्रबंध तुम विप्र नहीं हो विप्रों के बंद हो एक विप्र होना एक बात है और विप्रुओं का बंद होना दूसरी बात है विप्र के माने तो वो है जो अपने आप से व्यक्ति सतुगुणी स्वभाव से है और परिवार में भी जहाँ पैदा हुआ शरीर जो हो, वो वो ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ और ब्राह्मण संस्कार भी उसके पूर्व जन्म से आए हुए सत्युगुण प्रधान है तो वो प्रॉपरली वास्तव में विप्र तो वो है लेकिन जो व्यक्ति परिवार में तो विपरों के पैदा हो गया लेकिन उसको सत्य गुण नहीं है रजोगुण या तमोगुण है यानी अपने स्वभाव से वो हो शुद्ध है या वैश्य है इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो उसका स्वभाव उस प्रकार का न होने के कारण से वो वास्तव में विप्र या ब्राह्मण है नहीं वो उनके परिवार में पैदा होने के कारण से ऊपरी शरीर मात्र के कारण से विप्र कहला रहा है ऐसे के लिए एक शब्द उपायन किया गया अपने यहाँ उसको कहा गया विप्रबंधु हम कभी कभी आजकल विप्रबंध बहुत है वास्तव में विप्रता तो है नहीं विप्रबंध बहुत है तो उन विप्रबंधुओं को जब हम आलोचना करते हैं तो आलोचना सही है लेकिन वो आलोचना विप्रबंधुओं की है प्रॉपर विप्र की नहीं है विप्र की महिमा तो अपने स्थान पर है उसकी क्या आलोचना करें जब कभी आप आलोचना का कोई कारण मिलेगा तो प्रबंध की आलोचना होगी ऐसे ही छत्री है और एक छत्रिय बंध छि की महिमा उसी प्रकार जैसे ब्राह्मण की महिमा तो ऐसे छत्री की भी महिमा है छत्री भी मरने जीने को नहीं डरता छत्री जो है वो हो देश भर में शांति स्थापित हो व्यवस्था स्थापित हो समाज के हित के लिए प्राण देने के लिए तैयार है मरने को तैयार है इस प्रकार का विचार रखने वाला जो व्यक्ति है वो छत्री है छत्रीबंद छाता समाज की रक्षा करने के लिए छाता की तरह से जो विद्यमान रहे सारे समाज के दोषी दुर्गणी व्यक्तियों का जो की आघात है समाज के ऊपर होता है वो सब अपने सिर के ऊपर लेने के लिए तैयार है लेकिन समाज की रक्षा करता है तब छतरी है और अगर छत्री स्वयं ही समाज का शोषण करने लगे उन्हीं को मार मार के खाने लगे उन्ही के धन छीनने लगे उन्हीं की हत्या करने लगे तो फिर वो छत्री कहां रहेगा छत्र तो नहीं छत्रबंद हो गया इसलिए छत्री के लिए फिर होना चाहिए सत्यगुण भी हो और उसके साथ में थोड़ा रजोगुण भी हो तमोगुण ना हो लेकिन सतुत्व क्या दिखता हो और रजोगुण थोड़ा रजोगुण हो जिस रजोगुण के कारण से वो हो राजा बने शासन करे तलवार चला सके बंदूक चला सके प्राण देने के तैयार हो युद्ध करे क्रिया में इस प्रकार से प्रवृत्त हो सके ऐसा उत्साह व्यक्ति में इस प्रकार का हो उसके लिए थोड़ा सा रजोगुण भी चाहिए इन दोनों गुणों से युक्त जब व्यक्ति शरीर धारण करेगा तो परिवार भी छत्री के माने परिवार में भी पैदा हुआ हो शरीर भी उसका छत्री हो और स्वभाव से भी छत्री हो तब तो वास्तव में छत्री है लेकिन शरीर छत्री का मिल गया उसको लेकिन स्वभाव छत्री को उस प्रकार का नहीं है वो अपना स्वार्थी है दूसरे लोगों का हन करने वाला है और उसी प्रकार अधर्म में प्रवृत्त रहने वाला है धर्म की रक्षा नहीं करता बल्कि स्वयं अधर्मी है अधर्म को प्रोत्साहन देता है तो फिर छत्री वत्री कुछ नहीं वो छत्रबंध है अब ऐसे छत्रबंधु समाज में बहुत है जब छत्रियों की निंदा की जाएगी तो छत्रबंधुओं की निंदा होगी वास्तव में छत्र है छत्री है और वो अपने धर्म का पालन कर रहा है तो उसकी कोई निंदा कर नहीं सकता तो ये दो शब्द जो है ये है इसी प्रकार से तुलसीदास तो ने छत्रबंध यहाँ शब्द उसी प्रकार से प्रयोग कर दिया जैसे कि वहां उपनिषद में उसको बिप्रबंधु बोला क्योंकि छत्रबंध होते हैं विप्र बुलाई घाले तो लिए कहते तो जैसा छत्री होना चाहिए वैसे राजा तुम छत्री स्वभाव के नहीं हो तुम तो देहाभिमानी हो छत्री जो है वो हो विप्र भी देहाभिमानी नहीं होता छत्री भी देहाभिमानी नहीं होता अगर छत्री देहाभिमानी होगा कि मैं शरीर ही हूं तो युद्ध क्षेत्र में वो कैसे जाएगा और पर वहां लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा उसको डर लगेगा कि मैं तो शरीर हूं मुझे मार दिया तो मैं मर गया अरे छत्री तो स्वभाव से जाता है कि अगर कोई मार देगा तो शरीर ही मरेगा मैं नहीं मरूंगा इसलिए उसमें देहाभिमान नहीं होना चाहिए अब इसको ये ये, ये जो छत्री ऐसा है ये कहता कि मेरा एक कल्प तक शरीर बना रहा है वो शरीर ही बना रहा है तो कहते छत्र बंधते विप्रबलाई सहित लिए समुदायी ईश्वर रा धर्म हमारा वो के वो सब विप्रलोक कहते हैं, देखो भगवान ने हमारे धर्म को बचा लिया और जय समेत परिवार तुम सारे परिवार के सहित तुम्हारा इस प्रकार से विनाश हो जाएगा तुम निशा चल जाओगे सम्मत मध्य नाश तब हो संत मध्य मन साल घर के भीतर तुम्हारा नाश हो जाएगा और जल जलदाता निकल को और तुम्हारे घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा सारे परिवार का भी नाश हो जाएगा त्रासा राजा ने जब इस प्रकार का कहा विप्रों को सबको अपने बस में कर रहा था कि ये विप्र लोग विरोधी न होंगे तो हम इस प्रकार से अमर हो जाएंगे लेकिन विप्रो ने श्राप दे दिया पहले तो राजा बड़ा बिकल हुआ बड़ा भयभीत हुआ दुखी हुआ भय भय बहुरी बरगिरा या कासा। लेकिन उसके बाद आकाशवाणी फिर हुई क्या आकाशवाणी हुई कि विप्रों विचार कि विप्रों ने भी दे दिया राजा को ये विचार करके भी नहीं दिया तब देखो विप्रों ने जो शाप दे दिया तो विप्रों के विचार कैसे नहीं चलता है ये कैसे हुआ भाभी बस हो रहा है जैसे राजा को परिणाम जो भोगना था उसी के अनुसार ही इन्होंने विप्रव ने शाप भी राजा को दे दिया और नई अपराध भूख इसमें ये जो विप्रो का भोजन ये खिला रहा राजा तो कोई राजा थोड़ी खिला रहा है इसमें इसका अपराध नहीं है इसमें तो धोखा देने वाला जो कपटी कपट है चके विप्र सब सुने नवी जब आकाश आकाशवाणी ये सब सुनी तब राजा बहुत आश्चर्य में पड़ा कि सब क्या बात है क्या नहीं उसको कुछ समझ नहीं आता था भूप गए जहाँ भोजन खानी तो फिर वो दौड़ा दौड़ा वहां पर गया के आखिर में ये भोजन जो है ये परो का भोजन मांस का भोजन कैसे बना है वो रसोई में जाकर के जब वहां गया तो उसने क्या देखा कि तहन आसन नहीं बिप्र तो वहां तो वो सब माया में भोजन सब बनाया गया था माया में भोजन के माने तहन आसन नहीं बिप्र स्वरा न वहां कहीं भोजन रसोई घर में और न कहीं खाना बनाने वाला पुरोहित वहां तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ जैसे जादूगर कोई हो तो ऐसे माया में सभी सब कार्य हुआ था सब जादू का तमाशा था जैसे एक जादूगर आया उसने स्टेज पर जादू दिखाया उसने एक इतनी बड़ी पिटारी बनाई थी ढक्कन उसके ऊपर था उसको लेकर के उसने दिखाया खोल करके पिटारी कि देखो इसमें कुछ नहीं है लोगों ने देख लिया है कुछ नहीं उसने पिटारी भी के भीतर ऐसा हाथ घुमा करके भी दिखाया कि देखो इसमें कुछ नहीं है लोगों देख लिया है कुछ ऊपर उसने ढक्कर लगा दिया है ना लगा करके उसने रख दिया उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया फिर उसने अपनी बांसुरी बजाई उसके ऊपर डंडा घुमाया अब जादू हो गया अब उसके भीतर क्या होता जैसे उसने कपड़ा हटाया और ढक्कन खोला तो उसी में से उसने ढक्कन के भीतर से एक कबूतर निकाल करके बाहर रख दिया कबूतर गुटकुट कर करते चल दिया स्ट्रीट कबूत दूसरा कबूतर निकाला वो बाहर रख दिया चारों तरफ घूमने लगा उसके पास ना चल दिया मैंने जीवित कबूतर को ऐसा थोड़ा खिलौना वो निकला उस प्रकार कबूतर चल दिया इस प्रकार से तीसरा कबूतर निकाला वो भी इस प्रकार चल दिया पांचवा निकाला छठवा निकाला आठवां नाला पंद्रह निकाले बीस निकाले कबूतर कबूतर चारों तरफ दिखाई देने लगे अब ये देखने वालों के लगे कि एक तो एक पटरी पहले खाली थी उसमें से इतने कबूतर निकल रहे हैं और फिर उस पिटारी के भीतर कबूतर अगर निकले भी तो इतने के भीतर ज्यादा से ज्यादा दो चार पांच कबूतर आ सकते हैं ये पचासों कबूतर कहां से निकलाए सर इतने इस पिटारी के भीतर कहां आ सकते <स्थ> उसके बाद में फिर उसने सब कबूतर इस प्रकार करते करते करते चले गए सर थोड़ा गए लापता हो गए <स्थ> और उसने उस पटारी को बंद किया अब फिर लोगों खोल के सब लोगों को के सबके सामने दिखा दिया कि देखो पिटारी में कुछ है कि यहां कुछ नहीं है यह सब क्या हुआ जादू इसे कहेंगे जादू के माने उसमें न पिटारी में कबूतर है न कबूतर उससे उत्पन्न हुए और न फिर भी कबूतर फिर भी दिखाई देते हैं ये माया इसको माया इसी प्रकार से कहते हैं अब ये माया की बात बहुत आगे आएगी इसलिए इसको याद रखिए इसको विचार करिए देखो कहते हैं कि इस प्रकार से तहन आसन नहीं बिप्रस आ न वहाँ कोई भोजन बनाने वाला था और न वहाँ का भोजन था और फिर उराव मन सोचे पा रहा अब राजा बड़ा सोचने पड़ा हुआ कि देखो इसके माने हमारे साथ धोखा किया गया वो जो हमारे साथ मुनि आया था पुरोहित बन के आया था वो भाग गया चला गया और उसने हमारे साथ जो इस प्रकार से धोखा किया है और सब प्रसंग मही सुनाई फिर सब राजा उसने बताया कि इस, इस प्रकार से कलम शिकार के लिए गए थे वहाँ एक मुनि मिला था उसने इस प्रकार से आप सब लोगों को भश में करने के लिए खिलाने के लिए कहा था उसी ने कोई गड़बड़ी की है प्रसिद्ध परे अकुलाई राजा इस प्रकार से बता करके बताते बताते उसका मुंह सूख गया राजा बहुत परेशान हो गया अब उसको तो कोई उपाय नहीं समझ में आया क्या हो कैसे क्या हो बस बहुत व्याकुल हुआ राजा उन्होंने विप्रों ने राजा से कहा फिर देखो जो ऊपर था ये कि भाभी बस न आओ मुखबानी उस भाभी को फिर कहते हैं कि भूपत भाभी मिटाई नहीं जदप न दूषण तो राजा यद्यप तुम्हारा इसमें इस, इस भोजन बनाने में तुम्हारा कोई दोष नहीं दोष के माने कोई दोष ही नहीं ऐसा नहीं है केवल इस भोजन बनाने में तुम्हारा दोष नहीं है लेकिन भाभी मिटाई नहीं भाभी के मैने जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका परिणाम उस प्रकार से उसे अवश्य भोगना पड़ता है ये नहीं मिट सकता शुभ कर्म करने वाले का उसी प्रकार का फल होगा अशुभ करने वाले का अपना फल होगा शुभाशुभ कर्मों का फल हर व्यक्ति को अपने आप उसे जरूर भोगना पड़ेगा बच नहीं सकता अब इसमें चाहे दोष किसी को दो चाहे कपटे मन को तुम दोष देते रहो चाहे विपरों को दोष देते रहो ये सब कुछ नहीं भाभी होती क्या है भाभी वही जिस व्यक्ति अपने जैसे संस्कार लेकर के आया है जिस प्रकार की उसकी वासनाएं वो वासनाएं व्यक्ति को शुभाषु परिणाम देती है लाभान जय पराजय सुख दुख के इत्यादि सब नहीं अपनी वासनाओं के अनुसार अपने संस्कारों के अनुसार ही जीवन में होता है और वह बड़ी प्रबल है अवश्य अपना फल देते हैं कोई उनसे बच नहीं सकता बड़ी दृढ़ ये बस बताये कि भूपत भावी मिटाई नहीं जदवन दूषण तो किए अन्यथा हो ही नहीं विप्र सापति घोर आप कहा कि विप्रों ने शाप दे दिया वो तो शाप दे दिया ये इसी प्रकार से होना ही है क्योंकि भावी के अनुसार शाप हुआ है इसमें विप्रों के से गलत भरी शाप हो तो भी मान लिया विपरों का साफ गलत है लेकिन तुम्हें जो भोगना पड़ रहा है और जो इसका भोगोगे तो उसके लिए तुम विपरों को दोषी मत समझो दोषी समझो अपने ही भावी को तुम तुम्हा अपनी तुम्हारा प्रारम्भ इसी प्रकार का है उसके अनुसार तुम्हें उसको भोग भोगना पड़ रहा है नान्या स्प्रिहार रघुपते हृदय सुन दधा चवान्न अखिला काम आदिदोषिता गुमान संचराय जय जयरा श्रीराम जयराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय रा